सौरा ब्रह्मांड वासुदेव माए ऐसे जीवन मुक्त कोई कोई ब्रह्म ज्ञानी होते बाकी सब ने अपना अपना भगवान दूसरी जगह बिठा रखा खुद गिड़गिड़ाते हैं रहे है जीवन मुक्त बादशाह अपना भगवान दूसरी जगह नहीं बिठाया हम है अपने आप हर परिस्थिति के बाप ओम ओम